गीता तत्व चिंतन सदसत सद विवेक दृश्यमान संसार एक विराट स्वप्न अब यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है कि जो जगत है वह इंद्रिय नहीं है और जो इंद्रिय है वह असत है इसका मतलब यह हुआ कि यह सारा संसार जिसमें हम जन्म लेते हैं और बने रहते हैं कार्य की श्रेणी में होने के कारण असत है और इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है यहाँ पर कहा जा सकता है कि ठोस संसार को असत कहने वाला कोई पागल ही हो सकता है यह सुंदर शरीर दिखाई देता है वह कैसे असत हो सकता है कलकनाद के कर कर बहने वाली नदी असत कैसे हो सकती है युगों से सिर ऊंचा उठाए खड़ा हुआ हिमालय असत कैसे हो सकता है इन प्रश्नों के उत्तर में हम सपने की बात सोचें स्वप्न में हम भव्य मंदिर उत्तुंग शिखर और जाने कितनी चीज़ें देखते हैं जब तक स्वप्न चलता है तब तक उसमें दिखने वाली सारी वस्तुएं सत मालूम पड़ती है पर जो ही स्वप्न टूटता है सबकी सब एक साथ असत प्रमाणित होती है इसी प्रकार आज की हमारी यह जगत अवस्था भी तुरी यानी ज्ञान की चरम अवस्था की अपेक्षा से एक विराट स्वप्न ही है जब हम ज्ञान की उस भूमिका में पहुँचते हैं जिसे सद्वस्तु के साक्षात्कार की अवस्था कहा है तब यह सारा ठोस दिखने वाला संसार असत साबित होता है नित्य सत्य और अनित्य सत्य जैसे एक जादूगर अपने जादू के कर्तव्य दिखाता है जब तक हम वह सब कर्तव्य देख रहे हैं जादू सत्य ही मालूम पड़ता है पर जो ही जादूगर अपना जादू समेटता है त्यों ही जादू की अनित्यता हमारी आँखों के सामने कौन जाती है जादूगर ऐसा सत्य है जो उसके जादू की अपेक्षा से नित्य है जादू ऐसा सत्य है जो अनित्य है हम किसी व्यक्ति के सौ चित्र देखते हैं ये उस व्यक्ति के सौ भिन्न भिन्न रूप हैं। ये रूप सत्य तो हैं पर अनित्य हैं। उस व्यक्ति का वह जो दिखाई तो नहीं देता पर जिसकी विद्यमानता के कारण उसके ये विभिन्न रूप सत्य मालूम पड़ते हैं ऐसा सत्य है जो नित्य है इस प्रकार सत्य की दो श्रेणियाँ हुई एक नित्य सत्य और दूसरा अनित्य सत्य इस नित्य सत्य को ही विवेच्य श्लोक में सत्य के नाम से पुकारा गया है और अनित्य सत्य को असत कहा गया है इस सत्य का इस अनित इस नित्य सत्य का कभी अभाव नहीं होता यानी वह सदैव विद्यमान है यह बात तो समझ में आती है पर इस असत का अनित्य सत्य का कभी भाव नहीं है यानी वह कभी अस्तित्व में नहीं है इस बात को समझने में कठिनाई होती है यह कठिनाई इसलिए है कि असत कुछ काल के लिए ही सही दृष्टि दिग्गोचर तो होता ही है जो दिखे उसके लिए कहें कि यह कभी विद्यमान ही नहीं है बड़ा विचित्र सा मालूम पड़ता है अनित्य सत्य असत रस्सी में सांप का भ्रम पर वेदांत इस बात की तर्क संगत व्याख्या करता हुआ कहता है कि देखो रज्जु में रस्सी में जब सर्प का भ्रम होता है तो क्या वहां सर्प होता है नहीं फिर भी सर्प की प्रतीति कैसे होती है जब हमें सीपी में चांदी का भ्रम होता है तो क्या वहां पर चांदी है नहीं तो फिर चांदी का भ्रम कैसे हुआ जब मरुस्थल में जल का भ्रम होता है तो क्या वहाँ जल होता है नहीं तब फिर जल का भ्रम कैसे हुआ तो जिस प्रकार सर्प चांदी और जल न होकर भी होते से दिखाई देते हैं उसी प्रकार यह असत या अनित्य सत्य भी वस्तुता नहीं है पर हुआ सा दिखाई देता है इस पर कोई कह सकता है कि ठीक है सर्प नहीं है फिर भी रस्सी में सर्प का जो भ्रम हुआ उसका कारण यह है कि पहले कभी सर्प की प्रतीति अवश्य हुई है यदि सर्प की प्रतीति पहले से नहीं होती तो उसका भ्रम कैसे होता यदि चांदी या जल का हमें पहले से अनुभव न होता तो सीपी में चांदी का या मरूभूमि में जल का भ्रम कैसे होता इसी प्रकार यदि असत की प्रतीति पूर्व से न हो तो सत्य में उसका भ्रम कैसे संभव है अतएव यह मानना पड़ेगा कि असत पूर्व से विद्यमान है यानी असत का भाव है यदि असत हो ही नहीं तो उसकी प्रतीति भला कैसे हो सकती है वंध्यापुत्र की प्रतीति तो नहीं होती खरगोश के सिंह की प्रतीत तो नहीं होती